ग्रहण दिन में अंधेरा फ्रैंकलिन चित्र डोनाल्ड हिंदी विदूषक कभी कभी चांद सूरज को ढकता है तब आसमान में अंधेरा छा जाता है ऐसा लगता है जैसे रात हो गई हो पर असल में उस समय दिन होता है उसे सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण कहते हैं सोलर का मतलब होता है सूरज एक्लिप्स का मतलब होता है छिपाना तब दिन में अंधेरा छा जाता है तब चांद के चारों ओर एक दिपती चमक होती है उसे सोलर कोरोना या सूर्य का मुकुट बुलाते हैं ग्रहण के समय आसमान में चमकीले तारे दिखाई देने लगते हैं तब अंधेरे की वजह से गिलहरियां और पक्षी सोने की तैयारियां करते हैं चिड़िया और मुर्गियां भी उसे रात समझकर सोने का इंतजाम करती हैं अगर उस समय वसंत का मौसम हो तो पेड़ों पर मेढक इधर उधर ताका झांकी करते हैं जब एक दिन के समय अंधेरा छा जाता है जब दिन के समय अंधेरा छा जाता है तो जानवर आश्चर्य में पड़ जाते हैं पुराने जमाने में लोग भी यह देखकर कर ताजुब में पड़ जाते थे ग्रहण से लोग डरते थे लोगों को लगता जैसे आसमान में कोई राक्षस सूर्य को दबोचकर धीरे धीरे उसे खा रहा हो उन्हें डर था कि कहीं सूरज हमेशा के लिए गायब न हो जाए फिर लोग मिलकर रोज जोर से चीखते और चिल्लाते वे भूपू बचाते थालियां पीटते और अपने पैरों को जमीन पर पटकते लोग खूब शोर मचाते उन्हें लगता कि शायद हु हल्ले से वो राक्षस डर जाए और सूरज को अपने मुंह से बाहर उगल दे और राक्षस हर बार वही करता वो अपने मुंह से सूरज को बाहर उगलता सूरज दोबारा फिर से चमकता इसलिए राक्षस द्वारा सूर्य निकलने वाली कहानी पर लोगों को लोगों का विश्वास टिकने लगा ग्रहण हमेशा पूरा यानी संपूर्ण नहीं होता जब चांद सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ही ढकता है तो उसे आंशिक ग्रहण कहते हैं तब आसमान में अंधेरा होता है पर एकदम रात नहीं होती क्योंकि आसमान में अभी भी कुछ रोशनी होती है इसलिए हमें पूरा चांद नहीं दिखता हमें चांद का सिर्फ वो हिस्सा दिखता है जिसने सूर्य को ढका था कभी कभी सूर्य के चारों ओर प्रकाश का एक छल्ला दिखाई देता है इसे एन्यक्लिप्स यानी छले के आकार का ग्रहण कहते हैं इसे एन्युलर एक यानी छल्ले के आकार का ग्रहण कहते हैं हमारा सूर्य चंद्रमा की तुलना में 400 गुना बड़ा है फिर भला चंद्रमा इतने विशाल सूर्य को कैसे ढक सकता है तुम इसका उत्तर आसानी से पता कर सकते हो एक रुपए का सिक्का लो उसे अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच पकड़ो सड़क पर गुजरती कार को देखते हुए तुम इस सिक्के को अपनी आंख के सामने लो जब सिक्का तुम्हारी आंख के पास होगा तो उससे कार पूरी तरह ढक जाएगी वो सिक्का तो कार की में कार तुलना में बहुत छोटा था। सिक्का इसलिए कार को ढक पाया क्योंकि सूर्य की तुलना में चंद्रमा धरती की इतना पास है इसलिए चंद्रमा लगभग सूर्य के आकार का दिखता है संपूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढकता है चंद्रमा की हमेशा परछाई पड़ती है चंद्रमा की यह परछाई पृथ्वी पर साल में कम से कम दो बार और ज्यादा से ज्यादा पांच बार पड़ती है है है। और जब यह होता है, तो ग्रहण पड़ता चंद्रमा की गति के साथ साथ उसकी परछाई भी चलती है परछाई का काला भाग पृथ्वी पर एक सक्रिय पथ के रूप में दिखाई देता है यह ग्रहण का पथ होता है जो लोग परछाई के हल्के रंग वाले हिस्से में होते हैं वे आंशिक ग्रहण देख पाते हैं फगुन वैज्ञानिक खगोल वैज्ञानिक पता कर सकते हैं कि ग्रहण कब आएगा और उसकी परछाई पड़ेगी। वो आज से सैकड़ो साल बाद आने कोई तीन हजार साल पहले ईसा पूर्व बारह सौ चार में उत्तरी अमेरिका में एक ग्रहण आया था तब किसने उस ग्रहण को देखा होगा होगा यह पता नहीं तब से हजारों ग्रहण आ चुके हैं यह पद उन्नीस में कनाडा में आए ग्रहण का है अप्रैल 8 2024 को अमेरिका में आने वाले ग्रहण का यह पथ होगा तब तुम इस ग्रहण को देखोगे तो उस समय तुम्हारी उम्र क्या होगी सूर्य की ओर कभी भी सीधे मत देखना क्योंकि सूरज की तेज किरणों से तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए खराब हो सकती है खगोल वैज्ञानिक कैमरे से सूरज का फोटो ले रहे हैं कैमरा उनकी दूरबीन यानी टेलीस्कोप के साथ जुड़ा है जब तुम चाहो तो सूर्य प्रोजेक्टर के जरिए सूरज को देख सकते हो तुम चाहो तो सूर्य प्रोजेक्टर के जरिए तो सूरज को देख सकते हो अपनी किताब से दुगना बड़ा गत्ता लो और उसके मध्य में पिन से एक छोटा छेद बनाओ पिन को कई बार छेद में घुमाओ जिससे कि छेद में कोई खुरदुरापन न रहे फिर अपनी पीठ को सूर्य की ओर करो और गत्ते को अपने कंधे के पास पकड़ो जिससे कि गत्ते के छेद में जिससे कि सूर्य गत्ते के छेद में से चमके एक अन्य गत्ते को अपने दूसरे हाथ में पकड़ो यह गत्ता स्क्रीन का काम करेगा। दोनों गत्तों को आगे पीछे करो, स्क्रीन पर का एक और उसे तुम्हारी आंखें भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी खगोल वैज्ञानिक ग्रहण पर शोध करने के लिए अपने टेलीस्कोप और कैमरे लेकर दुनिया भर में ग्रहण पथ के चक्कर लगाते हैं अगर आसमान में बादल नहीं हुए तो ग्रहण के बहुत सुंदर फोटो भी खींचते हैं टोटल एक्लिप्स या संपूर्ण ग्रहण बहुत देर देखने के लिए तुम्हें सही दुकान पर सही समय पर होना जरूरी है ग्रहण के समय आसमान भी साफ होना चाहिए अगर तुम फेब्रुवरी छब्बीस उन्नीस सौ अंठानवे को अगर तुम फरवरी छब्बीस उन्नीस सौ अंठानवे को को कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में होते तो तुम वहां संपूर्ण ख पाओगे अप्रैल आठ दो हजार चौबीस को तुम अमेरिका टेक्स से मेन तक संपूर्ण ग्रहण होगा उसकी परीक्षा न्यूयॉर्क शहर से होकर गुजरेगी तब लाखों लोग दिन में अंधेरा देखेंगे शायद तुम भी उनमें से एक हो